नो शो ठॉक कठोपनिषत् नंबर टेन मनसै वेद्मा नेहहना किंचन मृत्यो सृत्यु गई नान पश्य अंगु पुषो मध्य आत्म ठती्य न एतद्वैतत अंगुमात्रषो ज्योतिवाधूमक ईशानो भूतभव्य सवाद स उत यथोदकम् दुर्गे वृष्ट पर्व विधाती धर्मा पृथक् पशन तुवती यथोदक शुद्धे शुद्धमासी तुग आत्मा आत्माति गौतम शुद्ध मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है इसलिए जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग काश में स्थित है जो कि भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है उसे जान लेने के बाद व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम्र रहे ज्योति की भांति है भूत वर्तमान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 परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है अर्थात उन्हीं के शुभा शुभ लोको में और नाना ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है गौतम वंशी नचिकेता जैसे वर्षा का शुद्ध जल अन्य निर्मल जलों में मिलकर वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार परमेश्वर को जानने वाले संत जन की आत्मा परमेश्वर में हो जाती है शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं इसलिए जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात बार बार जन्म था मरता रहता है शुद्ध मन को समझना होगा साधारणतः शुद्ध मन के संबंध में जो धारणा है वो बड़ी भ्रांत शुद्ध मन से लोग समझते हैं सात्विक विचारों वाला मन शुद्ध मन से लोग समझते हैं नैतिक रूप से प्रतिष्ठित मन शुद्ध मन से लोग समझते हैं जिसे हम बुरा कहते हैं अनैतिक कहते हैं अनाचार कहते हैं उस सब से मुक्त हुआ मन लेकिन उपनिषद इस मन को भी अशुद्ध ही कहेंगे उपनिषद की भाषा में शुद्ध मन वो है जहां ना तो बुरा रह जाता है और ना भला जहां ना नीति रह जाती है ना अनिति जहां ना शुभ बचता है ना अशुभ जहाँ विचार की सारी तरंगें ही समाप्त हो जाती जब तक विचार शेष है तब तक मन अशुद्ध साधु का मन भी अशुद्ध है असाधु का मन भी अशुद्ध असाधु, असाधु के मन की अशुद्धि है बुरे विचार साधु के मन की अशुद्धि है भले विचार संत शुद्ध मन वाला है न वहां अच्छे विचार बचे हैं न बुरे विचार बचे हैं ये थोड़ा जटिल है क्योंकि हम अच्छे विचार को ही शुद्धता मान लेते हैं अच्छा विचार भी विजाती है अच्छा विचार भी मन में तरंग ही पैदा करता है अच्छा विचार भी मन में अशांति लाता है अच्छा विचार भी मन की सीमा बनाता है शुद्ध मन तो तब है जब वहां कोई भी विजाती तत्व ना रहा ऐसा समझे एक दर्पण दर्पण के सामने एक चोर खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है क्योंकि चोर का प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने एक साधु खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है दर्पण में साधु का प्रतिबिंब बन रहा है जब दर्पण के सामने कोई भी नहीं खड़ा है तभी दर्पण शुद्ध है इसलिए संत साधु नहीं संत असाधु भी नहीं संत दोनों से भिन्न संतत्व की उपनिषद की धारणा बड़ी गहन है शुद्धता की उपनिषद की धारणा बड़ी सूक्ष्म है। मन में जब तक कोई भी तरंग उठती है, तब तक मन अशुद्ध है जब मन निस्तरंग हो जाता है, शून्य की भांति हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंबों से खाली हो जाता न बुरा करने की वासना रह जाती ना भला करने की वासना रह जाती ना पाप मन को घेरता है न पुण्य मन को घेरता है न स्वार्थ मन को घेरता है न परार्थ मन को घेरता है जब मन को कुछ घेरता ही नहीं तब मन असीम हो जाता है तब मन की होने की क्षमता मात्र शेष रह जाती तब मनन करने को कुछ भी नहीं बचता सिर्फ कोरा दर्पण होता जस्ट मिरर मन जब कोरा दर्पण रह जाता है जिसमें कोई प्रतिबिंब कोई प्रतिमा कोई चित्र कोई छवि कोई छाया नहीं पड़ती उपनिषद कहते हैं ऐसे मन से ही कोई परमेश्वर को जानने में समर्थ होता है धर्म और नीति का यही भेद है नीति शुभ मन को शुद्ध समझती है और धर्म शून्य मन को शुद्ध समझता है नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है नास्तिक भी नैतिक हो सकता है होता है अक्सर तो यह होता है आस्तिक से ज्यादा नैतिक होता है रूस में जितनी नैतिकता है उतनी भारत में नहीं और रूस नास्तिक इतनी चोरी वहां नहीं इतनी बेईमानी वाहन है वस्तुओं में इतनी मिलावट वाहन है इतना धोखाधड़ी इतना ओछापन नास्तिक नैतिक हो सकता है सच तो यह है कि नास्तिक को नैतिक होने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं क्योंकि धार्मिक तो वो हो नहीं सकता नास्तिक के लिए बुरे का छोड़ना और भले का पकड़ना यह अंतिम बात है आस्तिक इतने से नहीं आस्तिक की यात्रा और लंबी है आस्तिक कहता है बुरे को छोड़ दिया भले को पकड़ लिया लेकिन पकड़ तो ना छूठी कल बुरा था हाथ में अब भला है हाथ कल जंजीरें लोहे की थीं अब सोने की लेकिन जंजीरें मौजूद हैं कुछ भी बांधे नहीं कुछ भी पकड़े नहीं कोई पकड़ना रह जाए मन बिल्कुल पकड़ से शून्य हो जाए धर्म अनीति के तो पार जाता ही नीति के भी पार जाता है धार्मिक व्यक्ति का आचरण सिर्फ नैतिक नहीं होता धार्मिक व्यक्ति का आचरण वस्तुतः नीति अनीति शून्य हो जाता इसलिए धार्मिक व्यक्ति के आचरण को समझना बहुत कठिन है नैतिक व्यक्ति का आचरण हमें समझ में आता है हमें पता है क्या बुरा है और क्या भला है जो भला करता है वो हमें समझ में आता है जो बुरा करता है वो भी समझ में आता है लेकिन संत भले और बुरे करने दोनों के पार हो जाता उसका आचरण स्पॉन्टेनियस सहज हो जाता उसके भीतर से जो उठता है वो करता है ना वो भले का चिंतन करता है ना बुरे का चिंतन करता है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम भला कहते थे वो संत ना करे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो समाज की धारणा में बुरा था वो संत करे जिससे जीसस या कबीर या बुद्ध या महावीर समाज की धारणाओं से बहुत अतिक्रमण कर जाते महावीर नग्न खड़े हो गए समाज की धारणा में नग्न खड़े हो जाना अशिष्टता है अनैतिकता है समाज नग्न लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा उसके कारण है क्योंकि समाज ने शरीर को ही नहीं ढांका है शरीर के साथ उसने कामवासना को ढांका है कामवासना से इतना भय है कि उसे छिपा रखना पड़ता है नग्न आदमी की कामवासना वासना प्रकट हो जाती नग्न आदमी का शरीर कामवासना की दृष्टि से ढका हुआ नहीं है तो समाज नग्नता को पसंद नहीं करेगा वो मानेगा कि उसमें अनिति महावीर नग्न खड़े हो गए बड़ी अर्चन हो गई गांव गांव से महावीर को हटाया गया जगह जगह उन पर तो पत्थर फेंके गए जगह जगह उनकी निंदा की गई और महावीर मौन भी थे नग्न भी थे मौन भी थे बोलते भी नहीं थे जवाब भी नहीं देते थे कि क्यों नग्न हैं, क्यों खड़े हैं यहां क्या प्रयोजन तो और भी बेबूझ हो गए थे लेकिन महावीर की नग्नता अनैतिक नहीं महावीर की नग्नता को नैतिक कहना भी मुश्किल है महावीर की नग्नता बड़ी साहजिक है छोटे बच्चे की भांति निर्दोष है वहां नीति और अनीति दोनों नहीं महावीर वैसे सरल हो गए हैं जहां ढांकने को कुछ भी नहीं बचा है जिसके पास ढांकने को कुछ बचा है वो जटिल जो चाहता है कुछ छिपाए है उसमें, उसमें थोड़ी सी जटिलता है महावीर सरल हो गए हैं उस सरलता में इतनी गति इतनी सीमा आ गई है जहां वस्त्रों को ढोने का उन्हें कोई आकर्षण नहीं रहा है लेकिन महावीर की नग्नता को सामान्य समाज अनैतिक समझेगा महावीर के संतत्व को समझने में बड़ी जटिलता है जीसस एक गांव से गुजरे और एक वेश्या ने आके उनके पैरों पर सिर रख दिया और उसके आंसू बहने लगे उसने अपने आंसू से उनके पैर भिगो दिए गांव के जो नैतिक पुरुष थे उन्होंने कहा कि वेश्या के द्वारा अपने को छूने देना उचित नहीं है उन्होंने जीसस से कहा कि इस वेश्या को कहो कि तुम्हें न छुए संत को तो साधारण स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है तो ये तो वेश्या है जीसस ने कहा कि मेरे चरण अब तक जितने लोगों ने छुए इतनी पवित्रता से किसी ने कभी नहीं छुए लोगों ने जल से मेरे पैर धोए इस स्त्री ने मेरे पैरों को अपने प्राणों के आंसुओं से धोआ जीसस पर जो जुर्म थे जिनकी वजह से उन्हें सूली लगी उसमें एक जुर्म यह भी था साधारण उनकी समाज की जो नीति की धारणा थे उसकी विपरीत थी ये बात एक स्त्री को जीसस के पास लोग लाए क्योंकि वो व्यभिचारनी थी और यहूदी कानून था कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार के मार डालना न्याय संगत तो जीसस गांव के बाहर ठहरे थे, थे लोगों ने उनसे आके कहा कि ये स्त्री व्यभिचारणी और इसके पक्के प्रमाण मिल गए न केवल प्रमाण बल्कि इस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया इसलिए अब कोई सवाल नहीं और पुरानी किताब कहती कि इस स्त्री को पत्थरों से मार के मार डालना उचित है न्याय संगत आप क्या कहते जीसस ने कहा पुरानी किताब ठीक कहती लेकिन वही लोग पत्थर मारने के अधिकारी हैं जिन्होंने व्यभिचार न तो किया हो और न सोचा तुम पत्थर उठाओ तो व्यविचार कौन है जिसने नहीं किया या नहीं सोचा वे जो समाज के बड़े पंडित और मुखिया थे पंच थे वे चुपचाप भीड़ में पीछे हटने लगे धीरे दीर धीरे लोग जो पत्थर लेके आए थे वो पत्थर छोड़ के गांव की तरफ भाग गए जीसस पर ये भी एक जुर्म था कि तो उन्होंने एक व्यविचारणी स्त्री को बचा दिया जीसस का व्यवहार नीति के सामान्य दायरे में नहीं बंधता है साहजिक जो सहज उनकी चेतना में उठ रहा है वो कर रहे हैं वो ना तो सोचेंगे कि समाज की धारणा से मेल खाता है कि नहीं मेल खाता है वो विचार नैतिक व्यक्ति करता है धार्मिक व्यक्ति बड़ी अनुठी घटना है इसका यह मतलब नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से अनैतिक हो जाता है उसका आचरण नीति और अनित से मुक्त होता है कभी नीति से मेल भी खा जाता है कभी मेल नहीं भी खाता लेकिन यह उसके मन में अभिप्राय नहीं कि मेल खाए या मेल ना खाए क्योंकि जब तक हम सोचते हैं किसी धारणा से मेरा आचरण मेल खाए तब तक हमारा आचरण असत्य होगा तब तक हमारा आचरण पाखंड होगा तब तक आचरण भीतर से नहीं आ रहा है बाहर के मापदंडों से तोला जा रहा है तब तक आचरण आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है तब तक आचरण समाज का अनुसरण है नैतिक व्यक्ति समाज का अनुसरण करता है इसलिए जिनको आप साधु कहते हैं आम तौर से नैतिक होते हैं धार्मिक नहीं और जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता तब आपको अर्चन शुरू हो जाती क्योंकि तत्ण उसके आचरण को आप अपने ढांचों में नहीं बिठा पाते हैं। आपके जो पैटर्न है सोचने के जो ढांचे हैं वो उनसे ज्यादा बड़ा है सब ढांचे टूट जाते शुद्ध मन उपनिषद कहता है उस मन को जहां नीति और अनीति की सारी तरंगें खो गई जहां मन बिल्कुल सूना हो गया शून्य हो गया जहां कोई विजाति तत्व ना रहा विचार विजाति तत्व है पानी में कोई दूध मिला देता है तो हम कहते हैं दूध शुद्ध नहीं लेकिन बड़े मजे की बात है अगर शुद्ध पानी मिलाया हो तो तो दूध शुद्ध है या नहीं तो भी दूध अशुद्ध बिल्कुल शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया हो तो दो शुद्धताएं मिलके भी दूध अशुद्ध होगा अशुद्धि का संबंध इससे नहीं है कि जो मिलाया आपने वो शुद्ध था या नहीं अशुद्धि का संबंध इससे है कि जो मिलाया वो विजाती है फॉरेन एलिमेंट वो दूध नहीं है जो मिलाया आपने वो पानी वो शुद्ध होगा विजाति तत्व का प्रवेश अशुद्धि मन में मन के बाहर से कुछ भी आ जाए तो अशुद्धि है वो शुद्ध विचार आया अशुद्ध विचार आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से कुछ भी मन में आया अशुद्धि हो गई मन में बाहर से कुछ भी ना आए मन अकेला हो अपने में हो तो शुद्ध है शुद्धि की ये बात ठीक से ख्याल में ले लेनी जरूरी है और इसीलिए पश्चिम में जब पहली दफा उपनिषदों पर टीकाएं लिखी गई और उपनिषद के अनुवाद हुए तो पश्चिम के विचारकों ने कहा कि उपनिषद जो हैं, वो मॉरल नैतिक नहीं मालूम होते ड्यूशन ने अपने प्रसिद्ध अनुवाद में यह शंका जाहिर की है कि उपनिषदों में कोई नैतिक शिक्षा नहीं जैसा बाइबल में है कि चोरी मत करो बेईमानी मत करो परिसी गमन मत करो ऐसी साफ साफ कोई नैतिक शिक्षा उपनिषद में नहीं ड्यूशन की शंका ठीक है लेकिन ड्यूशन का कि व्याख्या ठीक नहीं है ड्यूशन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जैसा पुराने बाइबल में सीधे उपदेश हैं, टेन कमांडमेंट्स हैं दस आज्ञाएं हैं ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा उपनिषद में कुछ भी नहीं है उपनिषिद असल में करने की बात ही नहीं करता उपनिषि कहता है, ऐसे हो जाओ करना गौण है कृत्य गौण है होना वास्तविक है उपनिषित यह नहीं कहता कि तुम अच्छा करो बुरा मत करो उपनिषद कहता है तुम परमेश्वर मैं हो जाओ, फिर तुमसे अच्छा होगा लेकिन वो तुम्हारी चिंता नहीं होगी फिर तुमसे बुरा नहीं होगा लेकिन वो तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा उपनिषद की धारणा यह है जब तक बुरे को मुझे रोकना पड़े तब तक वो मुझमें है जब तक अच्छे को मुझे चेष्टा से करना पड़े तब तक वो मेरा वास्तविक संपदा नहीं है तब तक सब झूठ है पाखंड है ऊपर ऊपर है तब तक मेरे भीतर कोई ज्योति नहीं चगी इसलिए उपनिषद कहता तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी आत्मा रूपांतरित हो जाए तो तुम्हारा आचरण उसके पीछे आ ही जाएगा उसकी तुम चिंता मत करो जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया आती है, और हमें लौट लौट के नहीं देखना पड़ता कि छाया आ रही है या नहीं आ रही और हमें छाया को संभालना भी नहीं पड़ता और छाया के लिए कोई इंतजाम भी नहीं करना पड़ता छाया पीछे आती है ठीक वैसे ही आचरण भी पीछे आता है तुम्हारी आत्मा जैसी होती है वैसा ही आचरण तुम्हारे पीछे आता है इसलिए आचरण को बदलो या आत्मा को साधारण धर्म ग्रंथ कहते हैं आचरण को बदलो असाधारण धर्मग्रंथ कहते हैं आत्मा को बदलो साधारण धर्मग्रंथ साधारण आदमी की पकड़ के ख्याल से लिखे गए असाधारण धर्मग्रंथ मनुष्य की आत्यंतिक संभावना की दृष्टि से लिखे गए उपनिषद असाधारण धर्मग्रंथ है आखिरी बात है जिसके ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जैसे ही मन शुद्ध होगा वैसे ही जगत में एक दिखाई पड़ने लगेगा मन की अशुद्धि के कारण जगत अनेक में टूटा हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि जितना मन अशुद्ध होता है उतना मन खंड खंड होता ऐसा है ऐसा समझे एक दर्पण है उसको हम पचास टुकड़ों में तोड़ दें तो जहां एक प्रतिबिंब बनता था पहले अब 50 प्रतिबिंब बनेंगे जो दर्पण पहले एक की खबर देता था वो 50 की देगा 500 टुकड़ों में तोड़ दें तो 500 प्रतिबिंब बनेंगे क्योंकि हर टुकड़ा एक दर्पण हो गया आप शायद कभी किसी ऐसे भवन में गए हो जहां बहुत से दर्पण के टुकड़े दीवार पर लगे तो आप अगर बीच में खड़े हो जाए तो लाखों प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी अगर दर्पण एक होता तो एक प्रतिबिंब बनता अगर लाखों टुकड़े लगे हैं तो लाखों प्रतिबिंब बनेंगे मन जितना अशुद्ध होगा उतने टुकड़ों में बढ़ जाता है अशुद्ध मन खंडित होता है उस खंडित मन में जगत अनेक की तरह दिखाई पड़ता है जब मन शुद्ध होता है और एक दर्पण रह जाता है तो जगत भी एक अस्तित्व की तरह दिखाई पड़ता है एक परमात्मा कोई विचार नहीं एक परमात्मा एक हो गए मन की अनुभूति है इसलिए सवाल परमात्मा को खोजने का बिल्कुल नहीं और जो लोग भी परमात्मा को खोजते हैं वो गलत यात्रा करते हैं असली सवाल मन की एकता को खोजने का है लोग कहते हैं परमात्मा कहां है ये बात ही फिजूल है ये पूछनी ही नहीं चाहिए इतना ही पूछना चाहिए कि मेरा टूटा हुआ खंडित मन अखंड कैसे हो जाए एक कैसे हो जाए क्योंकि जब भी मन एक हो जाता है उस एक की झलक बननी शुरू हो जाती है। जैसा होगा मन टूटा हुआ खंडित या अखंड और एक वैसी ही प्रती अस्तित्व की होगी मन एक दर्पण है जिसमें हम देखते हैं अस्तित्व को अगर अस्तित्व टुकड़े टुकड़े में दिखाई पड़ता है तो जानना कि आपका मन टूटा हुआ है डिसइंटीग्रेटेड और जब तक ये मन इंटीग्रेटेड ना हो जाए इकट्ठा न हो जाए तब तो यह जगत टूटा ही रहेगा इसलिए असली सवाल परमात्मा की खोज का नहीं है असली सवाल एक शुद्ध मन की खोज का है शुद्ध मन से यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है एक ही है केवल और यह एक की प्रतीति सिर्फ धार्मिक अनुभूति की ही प्रतिति नहीं है विज्ञान की भी आत्यंतिक प्रतिति यही है क्योंकि विज्ञान कि अगर हम पांच हजार वर्ष की यात्रा देखें तो पांच हजार साल पुराने विज्ञान को ने कहा था पांच तत्व अभी भी हम पुराने उस पांच हजार वर्ष की धारणा को भारत में तो हमारी भाषा में प्रविष्ट हो गई पंच तत्व ये देह पंचतत्व से बनी ये जगत पंच तत्वों से बना ये कोई 5000 साल के वैज्ञानिक की खोज थी पहले की कि पांच तत्व फिर जैसे जैसे वैज्ञानिक विश्लेषण की विधियां सूक्ष्म और तीक्ष्ण हुई वैसे वैसे और तत्वों की खोज हुई जिनको हमने तत्व कहा था आज का विज्ञान उनको तत्व मानता ही नहीं जल कोई तत्व नहीं है क्योंकि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है वो संयोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व तो विज्ञान खोजते खोजते अंठानबे तत्वों पर पहुंचा इस अंठानबे तत्व उनमें आपके पांच तत्व कोई भी नहीं है ना तो पृथ्वी कोई तत्व है ना जल कोई तत्व है ना वायु कोई तत्व है ना अग्नि कोई तत्व है ये कोई भी तत्व नहीं ये सभी संयोग सिद्ध हुए लेकिन पांच साल पहले हमारे पास जांचने का कोई उपाय नहीं था तो जल तत्व था क्योंकि जल को तोड़ने की हमारे पास कोई विधि नहीं थी कि हम तोड़कर देखने लें कि जल, जल कंपाउंड है या इलिमेंट है तत्व का मतलब होता है जो किसी से जुड़ के नहीं बना जो स्वयं है तो जल एक तत्व सिद्ध नहीं हुआ फिर अंठानबे तत्व हो गए फिर बढ़ते बढ़ते एक सौ बारह तत्व हो गए और ऐसा लगा कि विज्ञान की तत्वों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही लेकिन फिर अचानक इस पिछले 20 वर्षों में 112 तत्व खो गए और एक तत्व रह गए क्योंकि हर तत्व के पीछे और भी खोज की गई पहले जल तोड़ा गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाथ में लगे फिर ऑक्सीजन भी तोड़ ली गई तो इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लगी हाइड्रोजन भी तोड़ ली गई तो इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लगी फिर सब चीजें तोड़कर देख ली गई तो अंत में विद्युत हाथ में लगी और विज्ञान कहता सारा जगत एक इलेक्ट्रिसिटी एक विद्युत का जाल है सब उसका ही खेल सब उसका ही रूप है विज्ञान पदार्थ के माध्यम से एक पर पहुंच गया धर्म चैतन्य के माध्यम से एक पर पहुंचा इसलिए विज्ञान कहेगा विद्युत और धर्म कहेगा परमात्मा दोनों की यात्राएं अलग अलग हैं लेकिन निष्पत्ति बड़ी करीब आ गई एक बात पर दोनों राजी हैं कि सब एक का ही विस्तार है लेकिन विज्ञान की प्रतीति में कोई जीवन का रूपांतरण नहीं है तत्व 112 हो 5 हो कि एक हो विज्ञान के माध्यम से आप में कोई फर्क नहीं पड़ता 112 हो तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 5 हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे एक हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे लेकिन धर्म की जो प्रक्रिया है उस एक को जानने की उसमें आप पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हैं। उस एक की तरफ पहुंचने में आपको अपना मन बदलना पड़ता है वैज्ञानिक को कुछ भी नहीं बदलना पड़ता वो सिर्फ साधनों के द्वारा प्रयोग करता रहता खुद अछूता रह जाता धार्मिक व्यक्ति की प्रयोगशाला वो स्वयं उसे कुछ और नहीं बदलना पड़ता खुद को ही बदलना पड़ता है और जिस जैसे वो बदलता है वैसे, वैसे वैसे एक के करीब आता है जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो एक का फैलाव रह जाता है इसलिए विज्ञान किसी आनंद पर नहीं पहुंचाता बड़े से बड़ा वैज्ञानिक उतना ही दुखी होता है जितना कोई गांव का गमार शायद गांव का गमार कम दुखी हो क्योंकि दुख के लिए भी थोड़ी समझदारी चाहिए दुखी होने के लिए भी जरा बुद्धिमत्ता चाहिए लेकिन वैज्ञानिक स्वयं के भीतर कोई रूपांतरण नहीं कर पाता धार्मिक रूपांतरण न करे तो एक को उपलब्धि नहीं होता विज्ञान है पदार्थ के साथ श्रम और धर्म है स्वयं के साथ श्रम जैसे ही मन शुद्ध होता है एक के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता और जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वो फिर फिर जन्मता है फिर फिर मरता है हमारे जन्म और मरण का एक ही कारण है और वो कारण यह है कि हम उस महासागर को नहीं देख पाते जो हम हैं हम अपने को छोटे छोटे झरनों की तरह देखते रहते झरने बनेंगे मिटेंगे फिर बनेंगे फिर मिटेंगे सागर सदा है आपने अपने को जैसा जाना है वैसी ही आपकी परिणति हो जाएगी अगर आप समझते हैं कि छोटा झरना है गर्मी आएगी सूखेंगे भाप बनेंगे उड़ेंगे फिर बरसाएगी फिर बरसेंगे फिर झरना बनेगा फिर फूटेंगे फिर बहेंगे फिर गर्मी बस बनते और मिटते रहेंगे जन मरण का इतना ही अर्थ है लेकिन अगर आप अपने को महासागर की तरह देख ले तो वो सदा है वो न मिटता न बनता न छोटा होता न बड़ा होता न उसमें कभी कोई पूर आता और न कभी कोई कमी पड़ती वो जैसा है वैसा है फिर भी हमारे सागर तो बहुत छोटे चेतना का सागर तो अनंत है उसमें कुछ कम नहीं होता कुछ ज्यादा नहीं होता इसलिए उपनिषदों ने कहा है उस पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है उसमें से हम कितना ही निकाल लें तो भी रत्ती भर कम नहीं होता और उसमें हम पूर्ण भी जोड़ दें तो भी कुछ जोड़ता नहीं क्योंकि अनंत का अर्थ ही होता है जिसमें से कुछ घटाओ कुछ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता जिस व्यक्ति ने उस महासागर की तरह अपने को देख लिया तो दो कदम हुए एक कदम है मन का शुद्ध हो जाना मन के शुद्ध होते ही उस एक का दर्शन होता है लेकिन अभी ख्याल रखें उस एक के दर्शन में अभी दो की मौजूदगी है एक तो वो जिसका दर्शन हो रहा है और एक आप जिसको दर्शन हो रहा पहला कदम ये है कि मन शुद्ध हो जाए मन के शुद्ध होने पर एक का दर्शन होगा लेकिन एक के दर्शन का मतलब ही यह है कि अभी दूसरा मौजूद है देखने वाला मौजूद है दर्शन करने वाला मौजूद है दो है दूसरा कदम यह है कि वो जो शुद्ध मन था वो भी खो जाए उसकी भी कोई जरूरत नहीं है दर्पण ही टूट जाए नष्ट ही हो जाए बचे ही नहीं तो दर्पण जो फासला कर रहा था दो का वो भी विदा हो जाए तब एक ही रह जाएगा लेकिन उस एक का तो पता भी नहीं चलेगा कि एक है इसलिए उस एक को हमने इस देश में अद्वैत कहा है क्योंकि एक कहने से ठीक नहीं मालूम होगा बस इतना ही कहा है कि वो दो नहीं क्योंकि एक कहने से शक पैदा होता है कि जानने वाला होगा एक हमने कहा कि दो हो जाता है एक का मतलब ही यह है कि गिनती आ गई अद्वैत का मतलब है हम गिनती का इनकार कर रहे हैं हम कह रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं वो दो नहीं है बस इतना साफ है वो क्या है यह हम नहीं कह रहे वो क्या नहीं है यह हम कह रहे और यह समझ लेने जैसा है कि परमात्मा के संबंध में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई विधायक वक्तव्य सही नहीं हो सकता उसके संबंध में सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट सिर्फ नकारात्मक वक्तव्य नेति नेति सत्य हो सकता है हम इतना ही कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसे कोई शब्द प्रकट ना कर पाएगा पर यह हम जरूर कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है क्या नहीं है यह कहा जा सकता है तो हम कहते हैं वो दो नहीं हम कहते हैं वो दुख नहीं बुद्ध से कोई पूछता था कि तुम्हारे उस महापरिनिर्वाण में आनंद होगा तो बुद्ध कहते थे ये मैं नहीं जानता इतना ही मैं कह सकता हूं वहां दुख नहीं दुख निरोध है हम निश्चित कर सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि वह प्रकाश है हम इतना ही कह सकते हैं वहां कोई अंधकार नहीं ये जो निषेध की बात है यह बहुत मौलिक बहुत आधारभूत है विराट को जब भी बताना हो तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि यह रहा क्योंकि अगर विराट को आप ऐसा इशारा करके बताएंगे वो क्षुद्र हो जाए जिसके प्रति इशारा किया जा सकता है वो छुद्र हो जाए अगर मैं कहूं कि ये रहा परमात्मा अंगुली का इशारा करूं तो सीमा हो जाएगी जिसको मेरी अंगुली बता सकती वो विराट नहीं हो सकता परमात्मा को बताना हो तो मुट्ठी बांध के बताना पड़ेगा कि ये रहा। कोई इशारा नहीं किया जा सकता सब इशारे सिर्फ समझ के लिए थोड़ा सा सहारा है वह सहारे वैसे ही हैं जैसे लंगड़ा आदमी बैसाखी का सहारा लेकर चलता है वैसाखी कोई पैर नहीं है और लंगड़ा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है कि जब पैर ठीक हो जाएंगे तो वैसाखी को फेंक देगा सारे शब्द जो परमात्मा के संबंध में कहा कहे जा सकते हैं वैसाखियां हैं सत्य नहीं है और जैसे ही आपको अनुभव होगा इन शब्दों को फेंक देना होगा जैसा लंगड़ा वैसाखियों को फेंक देता फिर उनका कोई प्रयोजन नहीं उनको ढोना फिर ना समझी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित जो कि भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है उसे जान देने के बाद व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था ये थोड़ा विवादाग्रस्त सिद्धांत लंबा विवाद रहा है। कि आत्मा का आकार क्या है शरीर में उसका स्थान कहां है उपनिषद मानते हैं कि अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है और शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में वो स्थित है जैनों की धारणा है कि ये बात अजीब अंगुष्ठ मात्र आत्मा और अंगूठे के बराबर जैनों की धारणा है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर के आकार की है लेकिन उसमें भी बड़ी झंझटते क्योंकि चींटी मर के हाथी हो सकती है तो जब चींटी मर के हाथी होगी तो चींटे के शरीर में आत्मा चींटी के बराबर थी फिर हाथी के शरीर में हाथी के बराबर होगी, तो जैनों को एक धारणा विकसित करनी पड़ी है कि आत्मा लोचपूर्ण फैलती सुकुड़ती जितने बड़े शरीर में होती है उतनी ही हो जाती जब हाथी के शरीर में होती तो हाथी के बराबर हो जाती फैल जाती और जब चींटी के शरीर में होती तो सुकुड़ जाती लेकिन उपनिषद पूछते हैं कि आत्मा क्या कोई वस्तु है जो सिकुड़ सकती फैल सकती कोई पदार्थ है लेकिन जैन दार्शनिक भी पूछते हैं कि अगर फैलने सुकुड़ने की संभावना नहीं तो तुम अंगुष्ठ मात्र कहते हो तो आत्मा क्या कोई पदार्थ है जो अंगूठे के बराबर हो सकता फिर चींटी का क्या होगा अंगुष्ठ मात्र आत्मा चींटी में कैसे प्रवेश करेगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा चींटी आत्मा के भीतर होगी आत्मा चींटी के भीतर नहीं होगी इस पर कोई हजारों वर्ष से विवाद है और उस विवाद में कोई अंत नहीं आ सका क्योंकि विवाद की मूल भित्तियां ही गलत है इसे विज्ञान की भाषा से थोड़ा समझें तो आसानी हो जाएगी एक दिया जल रहा है दिए की लॉ छोटी सी है लेकिन प्रकाश पूरे कमरे को भर देता है। कमरा जितना बड़ा हो छोटा हो दीवालें जितनी हो प्रकाश उतना ही हो जाता दिया छोटा सा कमरे में जल रहा लेकिन प्रकाश की सीमा कमरे से तय होती दिया तो जल रहा है उपनिषदों की यह धारणा कि अंगुष्ठ मात्र है असल में दिए की ज्योति की धारणा है दिए की ज्योति की भांति अंगूठे के बराबर दिए की ज्योति प्रकाश पूरे शरीर में भर जाता है शरीर जितना बड़ा हो छोटा हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता दिए की ज्योति की भांति दिए की ज्योति छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये जो अंगुष्ठ मात्र आत्मा कही है यह मनुष्य के लिए कही है चींटी का दिया छोटा है उसकी ज्योति भी छोटी होगी हाथी का दिया बड़ा है उसकी ज्योति भी बड़ी होगी लेकिन प्रकाश का गुण एक है वो छोटी ज्योति हो कि बड़ी ज्योति हो कि महासूर्य हो प्रकाश के गुण में कोई भेद नहीं पड़ता और शरीर की दीवानें कितनी हैं, कक्ष कितना बड़ा है उतने को प्रकाश से भर देगी दिए की, की ज्योति के आधार पर अंगूठे के बराबर आत्मा की धारणा है आपके पूरे शरीर को प्रकाश से भरा हुआ है आपकी अंगुलियों तक आत्मा नहीं आई है सिर्फ आत्मा का प्रकाश आया है उतना प्रकाश भी आपके शरीर को जीवित करने के लिए काफी उतनी ही ऊर्जा से आप जीवित हैं मरते हुए आदमी का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है शरीर शिथिल होने लगता है दिए की ज्योति इस घर को छोड़ने के लिए तैयार होने लगे दूसरी बात ये जो हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्र आत्मा की बात उपनिषदों ने कही है इसको शाब्दिक अर्थ में लेना उचित नहीं है और इसके साथ शाब्दिक व्यवहार करना भी उचित नहीं है ये केवल इशारे हैं इसका ठीक मतलब अंगूठे के बराबर नहीं होता केवल इशारा है कि इस शरीर में ठीक हृदय के मध्य में आत्मा का संस्पर्श है उपनिषद की धारणा यह है कि आत्मा तो सब जगह व्याप्त है परमात्मा सबको घेरे हुए लेकिन परमात्मा सबको घेरे हुए है पर आपके भीतर परमात्मा का जो कांटेक्ट, संपर्क स्थल है वो हृदय के मध्य में छोटी सी जगह वहां से परमात्मा से आप जुड़े वहां से प्लगड आपने बल्ब लगाया है एक छोटी सी जगह में बल्ब लग गया है बिजली की बड़ी धारा पीछे आप पांच कैंडल का बल्ब लगाए हैं तो पांच कैंडल का प्रकाश मिल रहा है पचास कैंडल का लगाए हैं तो पचास कैंडल का पांच हजार कैंडल का लगाए हैं तो पांच हजार कैंडल का प्रकाश मिल रहा है पीछे अनंत धारा है लेकिन आपके बल्ब की जितनी क्षमता है उतना प्रकाश आपका बल्ब ले रहा है हम सबकी आत्माएं तो, तो समान तो है क्योंकि हम सब परमात्माओं से जुड़े हुए हमारे भीतर परमात्मा का जो जोड़ है उसका नाम आत्मा है फिर जितनी हमारी क्षमता है जितनी हमारी कैंडल की क्षमता है उतना ज्यादा प्रकाश हम उस परमात्मा के स्रोत से ले लेते कोई पांच कैंडल का है बुद्ध जैसा कोई पांच हजार कैंडल का है तो वो पांच हजार कैंडल का प्रकाश अपने चारों तरफ फेंक पाता है लेकिन हम जुड़े हैं महास्रोत से चींटी बहुत थोड़ा सा कैंडल ले रही आदमी थोड़ा ज्यादा ले रहा बुद्ध बहुत ज्यादा ले रहे हैं लेकिन महास्रोत समान है आपके भीतर उस महास्रोत का जो संपर्क स्थल है वह परिचित उसकी बात कर रहे हैं कि तो वह अंगूठी की तरह छोटी सी जगह है भीतर जहां से आप परमात्मा से जुड़े और आप जितने शुद्ध होते चले जाएंगे उतने ही उस महास्रोत से ज्यादा शक्ति आपको उपलब्ध होती चली जाएगी आपकी शुद्धता पर निर्भर होगा अगर आप पूर्ण शुद्ध हो जाएं, तो परमात्मा का महास्रोत आपसे प्रकट होने लगेगा हमने जिन पुरुषों को अवतार कहा है तीर्थंकर कहा है बुद्ध कहा है वे वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने को इतना शुद्ध कर लिया कि खुद बचे ही नहीं तो उनके भीतर से महास्रोत प्रकट हो गया तो फिर हमने उन्हें मनुष्य कहना उचित नहीं समझा फिर हमने ठीक समझा कि वो जिस महास्रोत के साथ एक हो गए हैं हम उन्हें उसी महास्रोत के नाम से स्मरण करें अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में स्थित है जो कि भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है उसे जान लेने के बाद व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा आज है और वही कल भी है अर्थात वह नित्य सनातन यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा धूम रहित ज्योति समझने जैसा है आप जो भी ज्योति जलाते हैं वो धूम सहित होती है उसमें धुआं होता धुआं क्यों होता है ज्योति में धुआं किस कारण होता है ज्योति का हाथ है धुएं में ज्योति के स्वभाव में कुछ बात है जिससे धुआं हो नहीं धुआं होता है ईंधन के कारण ज्योति के स्वभाव से धुएं का कोई संबंध नहीं है। और जितना ईंधन गीला हो उतना ज्यादा धुआं होता है ईंधन सूखा हो धुआं कम होता है गीली लकड़ी जलाएं धुआं ही धुआं होता है ज्योति पता नहीं चलती सूखी लकड़ी जलाएं धुआं कम रह जाता है ज्योति पता चलती बिल्कुल सूखी लकड़ी हो तो धुआं करीब करीब ना के बराबर हो जाता है। इससे एक बात साफ है कि धुएं का संबंध ईंधन से है ज्योति से नहीं इसका मतलब यह हुआ कि धूम रहित ज्योति तो वही हो सकती जो बिना ईंधन के हो नहीं तो कोई भी ईंधन होगा तो किसी ना किसी तरह की का धुआं पैदा होगा शुद्धतम ईंधन स्प्रिट भी जलाएंगे तो भी थोड़ा सा धुआं पैदा होगा चाहे दिखाई भी ना पड़े आंख से क्योंकि जब कोई चीज जलेगी तो वहां दो चीजें हो गई अग्नि और जलने वाली चीज वो जो जलने वाली चीज है वो धुआं पैदा करेगी धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड और जब भी कोई चीज जलेगी तो कार्बन पैदा होगा अगर हम कोई ऐसी ज्योति खोज लें जो ईंधन रहित हो पर बड़े मजे विज्ञान पिछले 300 वर्षों में विज्ञान की जो बड़ी बड़ी समितियां हैं रॉयल सोसाइटी है या फ्रांस की अकेडेमी है या अमेरिका का विज्ञान मंडल है या सोवियत रूस की साइंस अकेडेमी है इनके पास हर वर्ष सैकड़ों लोग दावा करते हैं कि हमने वो अग्नि खोज ली जो ईंधन रहित मगर वो सब दावे गलत होते ये खोज बड़ी पुरानी है कुछ मुल्कों ने जैसे फ्रांस ने और इंग्लैंड ने तो अब एक नियम बना दिया कि कोई भी आदमी इस तरह की खबर ना दे क्योंकि उससे व्यर्थ समय खराब होता सैकड़ों लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं सारी दुनिया में कि हमने ईंधन रहित शक्ति खोज ली ये खोज बड़ी पुरानी क्योंकि जिस दिन हम ईंधन रहित शक्ति खोज लेंगे उस दिन हम महान शक्ति खोज लेंगे क्योंकि सब ईंधन चुक जाने वाले हैं। अगर हम जिस भांति पेट्रोल जला रहे हैं इसी भांति जलाते रहे तो वैज्ञानिक कहते हैं पांच हजार साल बाद पेट्रोल की एक बूंदी नहीं होगी और सब कुछ पेट्रोल पर निर्भर मालूम हो रहा पेट्रोल की एक सीमा है जिस भांति हमने जला जला के लकड़ी जंगल नष्ट कर दी अब हम रो रहे हैं क्योंकि वर्षा नहीं होती कहीं कुछ दूसरा उपद्रव है सायल इरोजन है जमीन नष्ट हो रही पाकिस्तान में प्रति घंटे पांच चार बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक एकड़ जमीन नष्ट हो रही प्रति घंटे बच्चे एक इंच जमीन तो साथ लेके आते नहीं और हर घंटे एक एकड़ जमीन सायल इरोजन में नष्ट होती जा रही क्योंकि जंगल कट गए वृक्ष अपनी जड़ों से जमीन को रोके रखते जब वृक्ष नहीं रह जाते तो जमीन पर पकड़ खो जाती तो जमीन बिखरने लगती अगर आप सब जंगल काट दें तो जमीन सब बिखर के नष्ट हो जाएगी वृक्ष जमीन को पकड़े हुए हैं वृक्ष ही जमीन से भोजन नहीं ले रहे हैं जमीन भी वृक्ष का सहारा ले रही है और वृक्ष पूरे वक्त आकाश से तत्वों को खींच के जमीन को दे रहे हैं वृक्ष हट जाते हैं जमीन बंजर हो जाती बांझ हो जाती तो बड़ी खोज है कि कोई ऐसा तत्व मिल जाए क्योंकि जंगल कट गए अब लकड़ी नहीं बची कोयला जमीन से निकाल निकाल के हम खत्म किए ले रहे हैं पेट्रोल निकाल निकाल के खत्म किए ले रहे हमारे सब ईंधन किसी दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन आदमी को मरना पड़ेगा क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि जिस दिन पेट्रोल नहीं होगा दुनिया की क्या हालत होगी न हवाई जहाज चल सकती ना कार चल सकती और हमारे मुल्क में तो अभी इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन रूस में यह अमेरिका में कोई सोच ही नहीं सकता कि बिना कार के जीवन कैसे हो सकता है असंभव बिना पेट्रोल के जीवन का कोई उपाय नहीं दिखता इसलिए कई झक्की लोग झूठे दावे कर देते हैं उन्होंने खोज लिया आ बहुत विचार करने के बाद कई सरकारों ने तय कर लिया कि अब इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी ये बात हो नहीं सकती कि ईंधन रहित अग्नि खोजी जा सके लेकिन उपनिषद कहते हैं कि आदमी के भीतर वो शक्ति चल रही जो ईंधन रहित परमात्मा ईंधन रहित अग्नि इसलिए निर्धूम है धुआं उसमें पैदा नहीं होता कहेंगे जरा मुश्किल है ये बात समझ और अगर मेडिकल साइंस से पूछें तो वो भी राजी नहीं होगी क्योंकि वो कहेगी आप भोजन से ईंधन ले रहे हैं इसलिए आप जीवित हैं अगर भोजन बंद कर दें तो जीवन बंद हो जाए श्वास से ईंधन ले रहे हैं ऑक्सीजन भीतर जा रही है। अगर ऑक्सीजन भीतर न जाए आप मर जाएंगे सब तरह से आप ईंधन भीतर ले रहे हैं तो ये जो भीतर की आत्मा है इसको आप ईंधन रहित ज्योति क्यों कहते हैं इस बात के लिए बड़ी खोज करनी जरूरी है। और कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए इस सदी में पिछली सदियों में तो ऐसे बहुत उदाहरण थे ईंधन रहित लोगों के लेकिन इस सदी में जरा मुश्किल हो गया लेकिन फिर भी कुछ आदमी इस तरह के रहे यूरोप में एक महिला थी न्यूमैन जो तीस साल तक बिना भोजन के रही और सारे चिकित्सा शास्त्र को मुश्किल में डाल दिया और उसका एक रत्ती भर वजन नहीं गिरा एक स्त्री बंगाल में थी जो 1950 में मरी जो 40 साल तक बिना भोजन के रही परिपूर्ण स्वस्थ आम आदमी से ज्यादा स्वस्थ कभी बीमार नहीं पड़ी मरते दम तक युवकों जैसी शक्ति उसमें रही और भजन उसका गिरा नहीं आकस्मिक घटना हुई उसका पति मरा और वो इतनी दुखी हुई पति के प्रेम में कि उसने भोजन छोड़ दिया लेकिन भोजन छोड़ने से वो मरी नहीं बल्कि इसके पहले वो बीमार रहती थी भोजन छोड़ने के बाद उसकी बीमारियां भी खो और एक चमत्कार घटित हुआ कि वो 40 साल तक बिना भोजन के रहे अभी पश्चिम में एक नया शास्त्र विकसित हो रहा है जो सोचता है कि भोजन आदमी की आदत है आवश्यकता नहीं और भोजन के द्वारा आदमी को ईंधन नहीं मिलता सिर्फ एक आदत एक व्यसन जैसे हम कहते हैं कि शराब पीना एक व्यसन सिगरेट पीना एक व्यसन ऐसा कुछ विचारक इस खोज में लगे हैं वो कहते हैं भोजन भी सिर्फ एक व्यसन जरूरत नहीं है उसकी उसके बिना आदमी हो सकता है इन दो महिलाओं ने तो बड़ा प्रबल प्रमाण उपस्थित कर दिया है कि बिना भोजन के आदमी के होने में कोई बाधा नहीं लेकिन हम शायद वो कला भूल गए हैं जिससे बिना भोजन के हो सके जेनों की पुरानी कथाओं में यह कहा गया है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पैदा होने के पहले लोग बिना भोजन के जीते थे यह कथा सच हो सकती है और ऋषभदेव ने पहली दफे अन्न की ईजाद की तो हमारे भोजन की आदत के वे शुरुआत पहले वैज्ञानिक हो सकते हैं। शायद लोग उस कला को भूलने लगे होंगे और भोजन खोजना पड़ा होगा श्वास की कला पर निर्भर करता है कि आप क्या बिना भोजन के रह सकते हैं। लेकिन तब भी एक बात बच रहती कि ये दोनों महिलाएं श्वास तो लेती ही थी तो श्वास से भोजन मिल सकता है वृक्ष को श्वास से ही भोजन मिल रहा है तो कोई वजह नहीं आदमी को क्यों ना मिले आप चकित होंगे आप सोचते होंगे कि वृक्ष में जो लकड़ी बन रही है पत्ते बन रहे हैं फल आ रहे हैं ये जमीन से खींचे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलती में हैं ये सब आकाश से खींचे जा रहे हैं तो वनस्पति शास्त्रियों ने पिछली सदी में बहुत प्रयोग किए और बड़े चकित हो गए क्योंकि सदा से यही माना जाता था वृक्ष जमीन को खींच रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने एक पौधा लगाया गमले में गमले की मिट्टी का पूरा माप रखा फिर पौधा बड़ा होने लगा और पौधा बहुत बड़ा वृक्ष हो गया तब पौधे को बिल्कुल अलग कर लिया पौधे को तोला टनों उसका वजन था लेकिन मिट्टी गमले में उतनी की उतनी थी उसमें रत्ती भर कमी नहीं हुई थी ये वजन कहां से आया ये सब हवा से खींचा गया मिट्टी से नहीं खींचा गया नहीं तो जमीन पर इतने वृक्ष हैं अभी तक जमीन खाली हो गई होती गड्ढे गड्ढे हो गए होते जमीन उतनी की उतनी वृक्ष आकाश से खींच रहे हैं सूर्य की किरणों से और वायु से सारा तत्व खींचा जा रहा है तो आदमी क्यों नहीं जी सकता और फिर आदमी वृक्षों के माध्यम से तो जीता है उनके फल खाता है अनाज खाता है और वृक्ष आकाश से खींच के फल बनाते हैं तो आदमी सीधा बिना वृक्ष के माध्यम के जी सकता है महावीर को जरूर वैसी कोई कला आती होगी क्योंकि 12 वर्ष में उन्होंने केवल 360 दिन भोजन लिया कभी तीन महीने कभी चार महीने कभी पांच महीने और उनके शरीर को उनकी प्रतिमाओं को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो भूखे मर रहे होंगे उनका शरीर बलिष्ठ बलिष्ठ से बलिष्ठ शरीर उनके पास जैन मुनि चार महीने उपवास करते हैं तो डेड हो जाते उन्हें महावीर की कला का कुछ पता नहीं महावीर जरूर कोई सूत्र जानते जिससे वो श्वास से सीधा ईंधन ले रहे ये दोनों महिलाएं इतना तो सिद्ध करती हैं कि बिना भोजन के आदमी जी सकता लेकिन बिना श्वास के बिना श्वास के जीने के प्रमाण भी है और अभी अभी कुछ प्रमाण बहुत अद्भुत हुए अठारह में एक सूफी फकीर इजिप्त में समाधि हुआ और उसने कहा चालीस साल बाद 1920 में मेरी समाधि को खोलना जिन लोगों ने उसे समाधिस्त किया था वो सब मर गए सच तो यह कि लोग करीब करीब भूल चुके थे चालीस साल 1920 में अचानक किसी आदमी के हाथ में चालीस साल पुराना अखबार लग गया और उसने उसमें खबर देखी कि एक आदमी आज समाधिस्थ हो रहा चालीस साल बाद खोदा जाने वाला तो उस आदमी ने फिक्र की सरकार को लिखा पड़ी कि उस आदमी की कब्र खोदी गई जहां वो चालीस साल से गढ़ा था और उसे खोदा थे वो आदमी जिंदा वापस निकला चालीस साल बिना श्वास के जिया और निकलने के बाद वो एक साल जिंदा रहा भारत के बहुत से योगी तीन महीने तीन सप्ताह इत्यादि के प्रयोग करते हैं लेकिन तीन सप्ताह का प्रयोग बहुत सिद्ध नहीं करता क्योंकि जिस गड्ढे में उनको दबाया जाता है उस गड्ढे में इतनी ऑक्सीजन रहती जो तीन सप्ताह तक चल सकती मगर 40 साल तक चलने वाली ऑक्सीजन छोटे से गड्ढे में असंभव है बहुत से पशु साइबेरिया में रीच होता भालू होता जब छह महीने साइबेरिया में रात होती क्योंकि छह महीने दिन और छह महीने रात होती तो जब छह महीने रात होती और सब बर्फ जम जाती तो भालू सो जाता है श्वास बंद कर लेता है छह महीने तक वो श्वास बंद किए पड़ा रहता छह महीने बाद जब सुबह का सूरज उगता फिर दिन होता है गर्मी बढ़ती बर्फ पिघलती भालू फिर से श्वास लेता छह महीने तक अगर भालू बिना श्वास के रह सकता है जीवित तो आदमी क्यों नहीं रह सकता हमारे मुल्क में भी मेंढक बिना श्वास के जमीन में दब जाता है वर्षा बंद हो जाती मेंढक जमीन में सो जाता श्वास बंद हो जाती सब प्रक्रियाएं बंद हो जाती लेकिन वो मरता नहीं वर्षा आती फिर से मेढक जाग उठता है यह लंबी नींद है ये बिना श्वास के हो सकती है तो आदमी के भीतर वस्तुतः समस्त जीवन के भीतर एक तत्व है जो बिना ईंधन के चल रहा है इस बिना ईंधन की ज्योति को उपनिषद कहते हैं धूम रहित ज्योति अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है वही कल भी है वह नित्य सनातन है उसके मिटने का कोई उपाय नहीं क्योंकि जिसके जीवन का कोई कारण नहीं उसकी मृत्यु का कोई कारण नहीं होता जिसके लिए ईंधन की भोजन की कोई जरूरत नहीं जो अपने में पर्याप्त है उसके मिटने का कोई उपाय नहीं अगर आप किसी चीज पर निर्भर हैं तो मिटेंगे क्योंकि जिस चीज पर निर्भर हैं, अगर वो मिट जाए तो आपके बचने की संभावना नहीं परमात्मा स्वयंभू स्वयं परिपूर्ण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 परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है अर्थात उन्हीं के शुभुभ लोकों में और नाना ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है हे गौतम नचिकेता जैसे वर्षा का शुद्ध जल अन्य जलों में मिलकर वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार परमेश्वर को जानने वाले संतजन की आत्मा परमेश्वर हो जाती अनेक और एक ये दो दृष्टियां हैं जिसको अनेक दिखाई पड़ते हैं वो अंधा है उसके पास अंधे की दृष्टि जिसको एक दिखाई पड़ता है वो आंख वाला है उसकी आंख खुल गई वो क्षुद्र दीवालों को नहीं देखता वो सब के भीतर व्याप्त एक तत्व को देखने लगा। यम कहता है नचिकेता ऐसा एक को जानने वाला व्यक्ति जैसे वर्षा का जल बह बह के सागर में एक हो जाता है सागर जैसा ही हो जाता है ऐसा एक को देखने वाला व्यक्ति बह बह कर परमात्मा के सागर में एक हो जाता है हमारी पीड़ा यही है कि हमारा बहाव गया है हम जम गए हैं फ्रोजन अकड़ गए हैं जैसे कोई झरना बर्फ हो गया हो वो बह नहीं सकता और सागर तक जा नहीं सकता गर्मी चाहिए कि वो पिघले धूप चाहिए कि वो पिघले एक मेल्टिंग एक पिघलने की जरूरत ताकि वो बह सके सागर की तरफ जा सके हम सब अपने अपने शरीरों में जम गए बर्फ की तरह हो गए तपश्चर्या साधना पिघलाने के उपाय यहां हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनकी सारी चिष्ठा इतनी है कि आप थोड़े से पिघल जाए तरल हो जाए बहने लगे फिलो आ जाए प्रवाह पैदा हो जाए सागर बहुत दूर नहीं है लेकिन आप जमे रहे तो बिल्कुल सागर के किनारे पे भी पड़े रहे पत्थर की बर्फ की चट्टान तो भी सागर से मिल नहीं सकती पिघले थोड़े बहे, और ये अहंकार हमारा बहुत पथरीला ये पिघलने नहीं देता ये रोकता है, ये कहता क्या कर रहे हो मिटने जा रहे संभालो अपने को वो जो संभालेगा जल जमा हुआ रह जाए ध्यान के प्रयोगों में अपने को पिघलाएं इसलिए मेरा इतना जोर है नाचें कूदें छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाएं, अहंकार को मार्ग से हटा दें और शरीर को तरल हो जाने दें शरीर की ऊर्जा बहने लगे जमीन रह जाए उत्तप्त हो जाएं, गहरी सांस लें ताकि ऑक्सीजन जोर से चोट करें जोर से हंकार करें ताकि कुंडलनी पर आघात पड़े और भीतर उत्तप्त हो जाए अग्नि जग जाए अरणी टकरा जाए और छिपी हुई अग्नि की लौ आपके भीतर जलने लगे इस लौ के जलते ही जब तक आप रहेंगे थोड़ा धुआं रहेगा क्योंकि आप ईंधन हैं जैसे ही आप खो जाएंगे धूम खो जाएगा निर्धूम ज्योति और निर्धूम ज्योति का जिससे अनुभव हो जाता है उसके लिए फिर कुछ और अनुभव करने को सेफ नहीं रहता है